और बहनों मेरे पास एक आया है है है तो तो मैंने सोचा कि कि आज मैं उसी के बारे में तो अच्छा है। लिखना भी न पड़े वो है। वो ठीक लिखते हैं अखबार में आपके इस बयान को पढ़कर कि मुझे दुख है कि अब भी मेरे पास इंग्लिश में लिखे हुए पत्र आते हैं मुझको मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा एक तो वो भाई इस तरह से शुरू करते हैं, दिखते हैं, पीछे कि आपने शायद अपने एक भाषण में कहा था कि भारत सब दुनिया का मित्र है अर्थात उसके लिए जैसे मुसलमान हैं, वैसे ही अंग्रेज तो फिर आप जब उर्दू का एटराज नहीं करते तो आपको अंग्रेजी में लिखने पर दुख कैसे तो पीछे में दूसरा हिस्सा है वो देखकर आपको सुनाता हूं तो अच्छा है अभी मुझको तो ये कहना पड़ेगा कि इस भाई को जो मेरा वो वो हितरा था वो पढ़ के दुख ही क्यों होता है दुख जब आदमी को होता है तो बेसमझ से दुख होता है दुख यूं किसी को होना ही नहीं चाहिए लेकिन होता है तो पीछे वो कुछ अज्ञान के बस होता है तो अभी जो मेरे दिल में पड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ तो वो तो यहाँ तक आश्चर्य कह सकता है क्यों उसका कहते हैं एक भाषा में तो ऐसा कहा था की सारी दुनिया के हम मित्र हैं और सारी दुनिया हमारे मित्र है ऐसा समझ कर चलना चाहिए वो तो बात सच्ची उसमें भाषा की बात तो आती नहीं है लेकिन पीछे वो लाते है, आशा की भाषा की बात, के तो जैसे है ऐसे ही ठीक बात है बिल्कुल तब पीछे कहते हैं कि आप आपको उर्दू का एतराज नहीं तो पीछे अंग्रेजी में लिखने पर ऐसा इतराज क्यों होता है वो पूछते हैं अभी इससे ज्यादा क्या हो सकता है इस चीज में वो मैं नहीं समझ सकता हूँ मुझको उर्दू का एटराज तो नहीं है लेकिन उर्दू का तो मैं मैं समर्थन कर रहा हूँ अगर हम ऐसा कहते हैं कि हिंदी और वो देवरा देवनागरी में ही लिखी हुई हो तो वो राष्ट्रभाषा बन सकती है राष्ट्रभाषा के माने ये नहीं है कि प्रांत की जो भाषा है उसको मिटाना है उसको तो बनाना है उसको उसको भव्य बनाना है अगर भव्य उसको बनाना है तो वो राष्ट्रभाषा भाषा कौन सी हो सकती है उसका फैसला आपको करना ही है भव्य तो सब जितनी प्रांत की भाषाएं हैं, जैसे की समझो की प्रांत की भाषा की हिस्से से भी उर्दू तो है वो, वो पंजाबी भी है ये मराठी तो है गुजराती है बंगाली है उड़िया है वो सब जितने प्रांत हमारे पड़े हैं वो भाषा भाषावाद प्रांत इतनी भाषाएं हैं, यूं तो हिंदुस्तान की भाषाएं बहुत बड़ी है लेकिन ऐसा सब विद्वानों ने फैसला किया है कि चौदह भाषा या तो पंद्रह भाषा हिंदुस्तान में है जिसकी जिसकी जो भव्य है जिसमें कोई साहित्य है जिसको हमारे सीखना भी हमारे लोगों को सब तो थोड़े चौदह या पंद्रह भाषा सीखने वाले हैं लेकिन पंद्रह भाषा सब प्रांत में तो नहीं चल सकती है सब प्रांत के लिए एक दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए ये प्रश्न था तो उसमें ये मैंने कहा है तो जब से मैं यहाँ आया हूँ भारत वर्ष में वापस जू तो मैं यहाँ का ही हूँ लेकिन मैं बड़ा तो हुआ बाहर बीस बरस का तो तो दो तो दक्षिण अफ्रीका में चला गया मैं बीस बरस तक रहा और पीछे आया वहाँ के लिए बाटे तो वापस में आया तब से तो यहाँ तो मेरा जाहिर जीवन शुरू हो ऐसा कहो यहाँ के लिए तो तब से मेरे पिता आया हूँ हमारी भाषा राष्ट्रभाषा तो वही हो सकती है कि जो हिंदू मुसलमान काफी तादाद में बोलते हैं और जो लिखते हैं किसमें कि देवनागरी लिपि में या तो उर्दू लिपि में लिखते हैं तो मैंने तो आपको कहा कि मैं उर्दू लिपि का समर्थन करता हूँ लेकिन सारी दुनिया का मित्र होते हुए मैं अंग्रेजी का समर्थन क्यों नहीं करता हूँ वो समझने लायक बात हो जाती है उसका सबब है कि अंग्रेजी भाषा को यहाँ जगह कहाँ है थी क्योंकि अंग्रेज ने हम पर राज चलाया जो राज चलाता है वो अपनी भाषा लाता ही है और अगर परदेशी है परदेशी है तो परदेशी भाषा तो अंग्रेजी परदेशी भाषा आज भी परदेशी भाषा है उसको स्वदेशी भाषा नहीं कह सकते। और मुझको कहना पड़ेगा और उसका मुझको दुख नहीं है फखर है की उर्दू आपके आपके हिंदुस्तान की भाषा है और हिंदुस्तान में बनी हुई है अंग्रेजी तो हिंदुस्तान में नहीं बनी है उर्दू कैसे यहाँ बनी क्योंकि यहाँ वो तुर्क लोग पड़े थे सब लोग आ गए उन्होंने पीछे उर्दू के है कि तो मानिए की भाषा है फौज में जब तो में कौन थे फौज में तो हम थे हिंदुस्तान के लोग थे मुसलमान थे तो वो भी हिन्दुस्तान के लोग थे हिंदू तो हिंदुस्तान के थे इसी तरह से वो और पीछे बाहर से भी आ गए वो सब रहते थे तो वो तो पहले तो विदेशी ही थे ना लेकिन पीछे वो यहाँ रह गए जो लोग मुसलमान मुगल बादशाह बादशा, आए तो वो तो यहाँ आकर बस गए मुगल जो उस वक्त के थे उसका मलक का तो मिट गया था वो एक अजीब किस्म का इतिहास है लेकिन था तो वो पीछे यहाँ बन गए यहाँ के बने यहाँ के बहुत रिवाज भी उन लोगों ने ले लिए उसमें से ये उर्दू जबान पैदा हुई लेकिन उसको उर्दू जबान भी क्यों कहे ऐसा ही कहो समय उस, उस में तो उसको हिंदी कहते हैं तो पता नहीं है लेकिन वो तो तुलसी लाश की भाषा कहो वो भाषा हम सब बोलते थे उसमें वो अरबी और फारसी शब्द आ गए उर्दू भाषा के माननी उसमें वो फारसी और अरबी शब्द भी आए तो तुलसीदास के रामायण तुलसीदास के हम सब भक्त हैं होने ही चाहिए तो आपको आपको होगी कि तुलसीदास ने अरबी और फारसी शब्द जो में बोलते थे शब्द तो उसको लेना था तुलसीदास ने दिखा है आपके लिए मेरे लिए तुलसीदास ने थोड़ा जो तो संस्कृत बोलने वाले थे उसके लिए लिखा तो तुलसीदास की भाषा वो भाषा हमारी ऐसा मैं तो समझता हूँ तो जब ये भी शब्द उसमें पड़े हैं तो आज हमारे पास ये फैसला करना है कि कौन सी भाषा हिंदुस्तान के लिए हो सकती है तो मैं तो दावे से कहना चाहता हूँ पहले पीछे हिंदू उसको मारे काटे जो भी कहना है वो करें लेकिन हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा तो वही बन सकती है कि जो जो लिखी जाती है ये, ये, ये, ये देवनागरी लिपि में और उर्दू लिपि कहो फारसी तो लिपि में थोड़ा सी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और वो उर्दू लिपि है तो उसमें लिखी जाती है और क्यों क्या आप देखें कि दाला जी वो तो पंजाब के शेर थे ना वो तो चले गए मैं तो उनका मित्र था तो उनके मैं मजाक भी करता था कि आप हिंदी कब बोलोगे देवनागरी में कब लिखोगे तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी श्रेणी होने वाली याद रखो कि वो तो आर्य समाज थे ये भी याद रखो कि वो अपने घर में हवन इत्यादि करवाते थे तो मैं जब हवन होता तो मैं तो उन्हीं घर में रहता था ना तो वो हवन इत्यादि जो करवाते थे उसमें तो वैसे संस्कृति ही आता है तो अजीब बात है कि वो सब होते हुए वो हिंदी देख वो थोड़ा-थोड़ा मादरी जबान तो कहा कि मेरी उर्दू तो उर्दू में मुझको कहो तो मैं घंटों तक बोल सकता था बोलते थे और उर्दू उर्दू के तो वो वो क्या मैं आपको कहूँ वो तो उर्दू के तो बड़े विद्वान थे और शीघ्रता से वो लिख सकते थे या तो उनको कहो अंग्रेजी में तो भी वो घंटों तक बोल सकते थे और उर्दू में कहा तो बोल सकेंगे हिंदी में नहीं मानी संस्कृत में जो है वो समझ भी नहीं सकते थे मैं उनको बोलूं तो मुझको चुन-चुन कर वो अरबी फारसी लफ्ज लाना पड़ता था तब मैं दादाजी को समझा सकता था अब मैंने उनकी बात की तो आपको मैंने सबकी बात कर दी तब वो भाई ऐसा चुन लिखते हैं कि उर्दू के लिए एटराज नहीं है होना नहीं चाहिए किसी को भी अंग्रेजी के लिए इटास है आज भी तो मुझको कहीं इसका ये मतलब थोड़ा है कि अंग्रेज मेरे थोड़े कम दोस्त थे और मुसलमान मेरे ज्यादा दोस्त थे या तो हिंदू ज्यादा दोस्त थे मेरे पास ऐसा है ही नहीं मेरी तो लड़की मानी जाए वो मेरी लड़की इतनी भी है तो यहाँ जितनी लड़कियां पढ़ी है मैं उसमें भेद नहीं करता हूँ ना आपको भी करना चाहिए अगर आप, आप मेरे साथ चले और अगर आप तुलसीदास ने हमको क्या सिखाया वो समझ लें हमारे धर्म ने क्या सिखाया है वो तो यही सिखाता है धर्म धर्म ये नहीं सिखाता है कि हमारे एक मित्र है या तो जो हमारे हमारे लड़के लड़कियां हैं वही हमारे लड़कियां लड़कियां हैं हमारे सब लड़के जितने, हैं, जितने लड़के हैं वो हमारे सब हैं, तो पीछे कोई मर जाते हैं तो उसका दुख भी हम मानने वाले नहीं क्योंकि समझते हैं कि की करोड़ों हमारे लड़के लड़कियां पड़े हैं उसमें सबको मरना है एक रोज तो मरना ही होगा तो एक आज मरता है कल मरता है ऐसी जब बात वो आसान है उसमें वो भाई देखते है के उर्दूर्को कहने का मतलब तो यह है कि मैं अगर अगर अंग्रेजी नहीं करो अंग्रेजी के लिए कुछ मुझको एतराज है तो उर्दू के लिए क्यों नहीं है वो मुझको मनाना चाहते हैं ऐसे हम आज पागल से बन गए हैं ये कभी मुझको सुनाते नहीं थे आखिर में मैं तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में तो दो दफा तो सभापति बन गया वो सभापतित्व तो से मैंने ये बात की थी उस वक्त किसी ने शिकायत नहीं की, की होगी जो एक दो आदमी ने बाकी सब ने तालियां बजाई और कहा कि मैं ठीक ठीक कहता हूँ वही मैं आदमी हूँ आज क्यों ऐसा मुझको लोग सुनाएंगे हाँ मैं अगर उर्दू का पक्षपात करता हूँ लिपि का ये समझो तो ये मैं मैं कुछ कम हिंदू बन जाता हूँ या तो कम हिंदुस्तानी बन जाता हूँ मैं तो ये कहूंगा की जो उसका एतराज करता है वो कम हिंदुस्तानी रहते है। और ऐसी चीजों से तो हमारे में जो आज झंझट पड़ी है आज बेशादी भर गई है अजमेर में एक बन गया वो एक देखने के लायक बात है कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हम कभी यहाँ जो पड़े हुए मुसलमान हैं, उनकी दुश्मनी करके कभी हिंदुस्तान हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करने वाले है ये तो आप समझ ले की मैं तो आज कल का मेहमान हूँ चला जाऊंगा यहाँ से पीछे आप सब याद करने वाले थे के वो जो तो बुढ़ा कहता था वही सही बात थी कि अगर कोई भी आदमी मैं तो हिंदू धर्म की बात करता हूँ मैं तो इस्लाम धर्म की भी वही बात करूंगा कि इस्लाम भी मर जाएगा अगर इस्लाम कहें कि नहीं हम तो मुसलमान को ही पहचानने वाले हैं और बाकी है वो हमारे दुश्मन हैं, तो वो इस्लाम धर्म को दफ, दफन करने वाले हैं उसमें कोई शक नहीं है इसी तरह से मैं तो हिंदू धर्मिटी का भी वही क्रिस्चानिटी में वो माने के क्राइस्ट का धर्म जो नहीं मानते हो सब सब दुश्मन है सब तो पीछे वो कहे कि वो अहले किताब नहीं है और अहले किताब तो एक बात तो ये हो रही किताब वाले जो लोग है वो ऐली किताब तो जितनी दुनिया के धर्म है उसकी किताब है वो ए... वो वो किताब मानने वाले मानी धर्म मानने वाले हैं वो सब ऐली किताब है तो ये कहें ख्रिस्ती या तो मुसलमान कि जो बाइबल को जानने वाले हैं बाइबल को मानने वाले हैं वही ऐले किताब है या तो दोनों मिलकर कहें कि के जो कुरान शरीफ और बाइबल को मानते हैं वही अहले किताब है मैं कहता हूँ की वो बड़ी गलती करते हैं जितने लोग जितने धर्म है वो सही धर्म है हम कह, कह सकते हैं कि जिसमें हमको भलाई सिखाते हैं दोष सिखाते तो मैं जो धर्म नहीं मानता हूं तो इसलिए मैं कि हम जो दिखे और माने उसको जानबूझकर करें हाँ अंग्रेजी हो नहीं सकती है वो तो अंग्रेजी अंग्रेजों के जमाने में तो वही बात करता था बाकी अंग्रेजी को मैं तो जानता हूँ उसके लिए मेरे दिल में बड़ी कदर है अंग्रेजी में लिख लेता हूँ सब पढ़ते हैं वो भी मानते हैं कि मेरे कोई अंग्रेज न भाषा का दुश्मन हो न अंग्रेजों का लेकिन सब चीज अपनी अपनी जगह पर रहनी चाहिए अंग्रेज है वो हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा कभी बन नहीं सकती है लेकिन वो वो दुनिया की भाषा है वो व्यापार की भाषा है तो मैं करूंगा अगर हमारे दुनिया के साथ व्यवहार करना है तो मैं किस भाषा में व्यवहार करूंगा अगर अंग्रेजी से नहीं क्योंकि अंग्रेजी व्यापक बन गई है हिन्दुस्तान में व्यापक नहीं है लेकिन हम, हम अंग्रेजी राज्य से तो बड़ी हो गए हैं लेकिन भाषा का जो तो हम पर प्रभाव पड़ा अंग्रेजी जो सभ्यता हमको नहीं चाहिए ऐसी चीज का जो तो प्रभाव पड़ा है उसकी असर में से हम नहीं गए हैं वो बड़ी दुख की बात है वो भाई कहते हैं तो भी भाई तो अच्छे बेचारे लिखते हैं मुझको पिछले लिखते हैं कि आपने अपने इसी लेख में उर्दू को भारत में बनाए रखने के बारे में लिखा था कि क्या कि सर तेज बहादुर सप्रू जैसे उर्दू भूल जाएंगे ऐसा पूछा है तो क्या मद्रास जहाँ पर साधारणतया सभी इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश कैसे भूल सकते हैं वो वो भाई वो तो क्योंकि मुझको ऐसा लगता है, है कि वो लोग अंग्रेजी जानते हैं उससे ज्यादा संख्या में मद्रास अंग्रेजी जान लेकिन आप ये समझे की मद्रास में तो अंग्रेजी व्यापक हो गई है तो बड़ी गलती है वो मैं रहने वाला वहां आपको कहना चाहता हूँ तो क्योंकि मैं तो नहीं तो जब मद्रास में चला गया तब महात्मा नहीं था कोई मुझको पहचान था भी नहीं था जब मैं ट्रेन में चला गया ट्रेन से मद्रास स्टेशन में उतर गया तो किसी मुझको कोई लेने के लिए आ जाते हैं उस वक्त तो कोई नहीं आया था तो मुझको तो वहाँ का जो झटका है उसमें बेचना पड़ा उस आदमी को मैं अंग्रेजी में नहीं समझा सकता था लेकिन मेरी टूटे बूटी हिंदुस्तानी में उसको कह सकता था और बताया कि मुझको नतिशन के घर पर ले जाओ तो मुझको दे गया ये आपकी मद्रास या आपकी तेलुगु कहो मल्या मल वो मलबार कहो या तो कर्नाटक कहो वो चार भाषा हो गई दक्षिण में चारों जगह पर आप हिंदुस्तानी में तो कुछ भी कुछ न कुछ भी काम चला सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में ऐसे नहीं चल सकता है लेकिन क्या करूं मैं अंग्रेजी के के प्रभाव में आ गए और मद्रास में ज्यादा आ गए हैं। उनके साथ बात करो तो हिंदुस्तानी में चलेगा तब उनके साथ अंग्रेजी में बोलना पड़ा इसलिए ऐसा थोड़ा है कि मद्रास में क्या करोगे या तो मद्रास में जो लोग अंग्रेजी जानते वो भूल जाएं मैं नहीं कहता हूं कि जो अंग्रेजी जानने वाले हैं वो भूल जाएं लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जो मुझको लिखें तो मुझको लिखें राष्ट्रभाषा में अर्थात हिंदुस्तान में लिखें मुझको लिखें आराम से तमिल में भी देख सकते हैं उर्दू जबान में भी देख सकते हैं हिंदी जबान में भी लिख सकते हैं याद रखो कि तो मैंने कहा है कि वो हिंदुस्तानी वो चीज है कि जो उर्दू और हिंदी का संगम बनके बन जाती है जैसे गंगा और यमुना का संगम वो प्रयाग में हो जाता है तब वहाँ उस जो संगम में तो कहते हैं सरस्वती सरस्वती हम जानते नहीं है लेकिन संगम वो सरस्वती है तो ये जो उर्दू और हिंदी उर्दू है उसका नाम की जो जो फारसी और अरबी लक्ष्यों से भरी हुई है और वहाँ तो व्याकरण भी वो दे लेते हैं हिंदी वो है कि जो संस्कृत शब्दों से भरी हुई है व्याकरण तो वही है तो क्योंकि व्याकरण जो निकला है वो तो संस्कृत में से निकला हुआ हमारा व्याकरण है तो व्याकरण तो दोनों का एक होना चाहिए वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी में संस्कृत शब्द भी रहने वाले हैं उसमें अरबी शब्द भी रहने वाले हैं फारसी भी है अरे अंग्रेजी भी शब्द है आज हम कोर्ट को कोरट ही कहने वाले अगर कोर्ट तो अंग्रेजी शब्द है उसको पीछे कहो कचेरी तो कचेरी भी कोई ऐसा बाहर का शब्द है हमारा नहीं लेकिन कोरट है बाइसिकल है रेलगाड़ी है रेल को हम क्या कहेंगे अभी इस तरह से काफी अंग्रेजी शब्द हमारी भाषा में दाखिल हो गए हैं उसकी मुझको घृणा नहीं है लेकिन कोई भी आदमी ये भाई है वो मुझको अंग्रेजी में लिखे तो मैं फेंक दूंगा उसका गर, गर खट को कि वो ऐसा खासा हिन्दुस्तानी में लिख सकते हैं मुझको क्यों अंग्रेजी में लिखे वो मेरी बात है मेरा लड़का मुझको अंग्रेजी में लिखे क्योंकि अंग्रेजी वो जानता है तो मैं उसका खट को फेंक लूंगा और मैं उसको अग्णीजी अगर अंग्रेजी में लिखूँ तो उसको फेंकने का अधिकार है लेकिन अंग्रेज मुझको लिखते हैं अंग्रेजी में मैं वो बेचारा क्या करेगा मैं उनके पास से आशा नहीं रखूंगा कि वो हिंदुस्तान में लिखे ऐसी सरल है वो वो भाई नहीं समझ सके क्योंकि आज हम हम हमारा धर्मों को भूल गई है हमारा कर्म को भूल गई है इसलिए आज हमारे में बस ऐसी विकृति पैदा हो गई है उससे उस बदा से ईश्वर हमको बचा दे